ये सारी व्यवस्था समझना तो एक दुख जाता है तुम दूसरा बना लेते तुम्हारे पास हजार रुपए हैं तुम कहते हो दस हजार हो जाएं। बस फिर निश्चिंत हो जाऊंगा तुम क्या कर रहे हो तुम्हारे पास हजार रुपए हैं हजार रुपए का तुम सुख नहीं उठा रहे तुम नौ हजार का दुख पैदा कर रहे हो तुम कह रहे दस हो दस हो जाए तुमने 9000 का दुख पैदा कर लिया क्योंकि 10000 हो जाएं और 10000 हजार है नहीं है केवल हजार तो 9000 नहीं है मेरे पास ये दुख तुमने पैदा कर लिया हजार का सुख तो नहीं उठाया 9000 का दुख पैदा कर लिया अब यह दुख कहीं भी नहीं सिर्फ तुम्हारी कल्पना में कामना में वासना में अब तुम लगे दौड़ने के कैसे दस हो जाए एक दिन दस भी हो जाएंगे लेकिन उस दिन तुम कहोगे कि अब लाख से बिना काम नहीं चलेगा चीजों के भाव भी बढ़ गए और जिंदगी कहां से कहां चली गई और निश्चित रुपए थे उसकी आकांक्षाएं बहुत से बहुत दस हजार तक दौड़ सकती थी वो भी जानता था इससे ज्यादा की आकांक्षा करना सीमा के बाहर जाना होगा गरीब की आकांक्षाएं भी गरीब होती ख्याल रखना गरीब आदमी ऐसा झाड़ के नीचे बैठा हुआ सपने नहीं देखता कि मैं सम्राट हो जाऊं ये बात जरा इतनी फिजूल लगती इतनी मूर्तापूर्ण लगती कि यह होने वाली नहीं ठीक नहीं सम्राट होने की बात क्या मतलब है कुछ हल नहीं होता गांव का भिखारी यही सोचता है कि इस गांव में मैं सबसे धनी भिखारी कैसे हो जाऊं ज्यादा से ज्यादा सौ भिखारी गांव में इन सबका मुखिया कैसे हो जाऊं बस इससे ज्यादा उसकी आकांक्षा नहीं होती सबसे बड़ा भिखारी कैसे हो जाओ गरीब की आकांक्षा भी गरीब होती अमीर की आकांक्षा भी अमीर होती और यह बड़ा मजा है तो गरीब अगर हजार रुपए थे दस हजार की सोचता था जब वो दस हजार उसके पास हो गए तो अब वो अमीर हो गए अब वो लाख की सोचता है और 90,000 का दुख पैदा कर लेता है इसलिए अमीर आदमी ज्यादा दुख में पड़ता चला जाता है क्योंकि जैसे जैसे उसकी संपदा बढ़ती है वैसे वैसे वासना की हिम्मत बढ़ती वो सोचता है कि जब 10,000 हजार कमा ली तो लाख क्यों नहीं कमा सकता बल आ गया वो कहता है कुछ करके दिखा देंगे ऐसे ही नहीं चले जाएंगे अब देखो हजार थे दस कर लिए दस गुने कर लिए तो दस गुना करने की मेरी हिम्मत है अब दस हजार तो लाख हो सकते क्योंकि दस गुना मैं कर सकता हूं मगर ये कहां रुकेगा जब लाख हो जाएंगे तो दस लाख की सोचने लगेगा ऐसे तुम रोज ही दुख बनाते जाओगे रोज दुख बड़ा होता जाएगा रोज दुख फैलता चला जाएगा एक दिन तुम अगर पाते हो कि तुम दुख में गिरे खड़े हो सब तरफ दुख से भरे पड़े हो दुख के सागर में डूबे हो तो किसी और की जिम्मेवारी नहीं तुमने अपनी ही वासनाओं की छाया की तरह दुख पैदा कर लिया है दुख से मुक्त होना है तो सीधे दुख समुक्त होने का कोई उपाय नहीं वासना को समझो और अब वासनाएं मत फैलाओ सुख का उपाय है जो है उसका आनंद लो जो नहीं है उसकी चिंता ना करो दुख का उपाय है जो है उसकी तो फिकिर मत लो जो नहीं है उसकी चिंता करो दुख का अर्थ है अभाव पर ध्यान रखो भाव को भूलो